बाल चौपाल कार्यक्रम सुन रहे सभी बच्चों को अमिताभ अंकल का प्यार भरा सलाम अमिताभ अंकल यानी पटना बिहार से अमिताभ कुमार दास बच्चों इस कार्यक्रम में मैं हर हफ्ते आपको किसी घुमक्कड़ की कहानी सुनाता हूँ इसके पहले मैं इबूता मार्को पोलो वास्को डागामा चार्ल्स डार्विन, सिंधबाद जहाजी जैसे घुमक्कड़ो की कहानियाँ सुना चुका हूँ आज मैं आपको एक ऐसे घुमक्कड़ की कहानी सुनाऊंगा जो बहुत बड़ा स्कॉलर था बहुत बड़ा विद्वान था और उतना ही बड़ा घुमक्कड़ भी था इस घुमक्कड़ का नाम है अल बिरूनी, अल बिरूनी का पूरा नाम था अबू रहीहान अल बिरूनी और उनका जन्म हुआ था सन 973 ईस्वी में 973 में उनकी पैदाइश हुई थी ख्वार नाम के एक शहर में जो आज के उजबेकस्तान का हिस्सा है अल बिरूनी जिंदगी के शुरुआती 25 पच्चीस में ही बीते और इन 25 बरसों में वे एक गैर पच्चीस विद्वान बन गए उनकी दिलचस्पी हर क्षेत्र में थी भौतिकी यानी फिजिक्स में गणित यानी मैथमेटिक्स में एस्ट्रोलॉजी यानी खगोल शास्त्र में हिस्ट्री में जोग्राफी में हर कुछ में इसके बाद ऐसा समय आया की महमूद गजनवी ने शहर पर कब्ज़ा कर लिया। अल को कैद कर लिया गया और एक कैदी की तरह उन्हें महमूद गजनवी के सामने किया गया लेकिन अल बिरूनी से महमूद गजनवी इतना प्रभावित हुआ कि उसने अल बिरूनी को अपने दरबार में एक ऊंचा दे दिया सन एक के आसपास महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर हमले का प्लान बनाया तो अल बिरूनी भी उसके साथ हिंदुस्तान आ गया मोहम्मद गजनवी की नजर हिंदुस्तान के सोना चांदी पर थी लेकिन अल बिरूनी एक विद्वान थे उनको सोना चांदी से कोई मतलब नहीं था वे सिर्फ ज्ञान विज्ञान की खोज में हिंदुस्तान आए थे सन एक से एक तक तीन बरस तक अल बिरूनी हिंदुस्तान में रहे खासकर पंजाब और कश्मीर के इलाकों में अल ने हिंदुस्तान आकर संस्कृत भाषा सीखी और वे एक संस्कृत के विद्वान बन गए इसके बाद हिंदू विद्वानों से उनकी लंबी लंबी होने लगीं। चर्चा की मातृभाषा कहते हैं वे अरबी भाषा के भी विद्वान थे ग्रीक यानी यूनानी भाषा के भी जानकार थे और हिंदुस्तान आकर उन्होंने संस्कृत भी सीख ली इसके बाद अल बिरूनी ने आर्य की किताब का अरबी में अनुवाद किया बच्चों तुम जानते हो कि आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने शून्य की सबसे पहले खोज की थी जीरो की डिस्कवरी की थी तो उसी आर्यभ्ट की किताब का अल बिरूनी ने अरबी जबान में तर्जुमा किया इसके बाद अल बिरूनी ने महान दार्शनिक पतंजलि की किताब का अरबी भाषा में अनुवाद किया पतंजलि की सबसे मशहूर किताब का नाम है योग सूत्र बिरूनी ने हिंदुओं के कैलेंडर में काफी दिलचस्पी दी और उन्होंने हिंदुओं के कैलेंडर की तुलना अरबों के कैलेंडर से की और इस मामले में काफी रुचि दिखाई कि हिंदू लोग अपने तारीखों की गणना अपने त्योहारों की गणना कैसे किया करते हैं अल बिरूनी ने हिंदुस्तान की कमियों को भी उजागर किया उन्होंने लिखा की हिंदुस्तानियों को लगता है की उनके धर्म जैसा कोई धर्म नहीं उनके मुल्क जैसा कोई मुल्क नहीं उनके कल्चर जैसा कोई कल्चर नहीं बच्चों अल बिरूनी की ये बात याद रखने की है कभी भी खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा दूसरों से अच्छी चीजें सीखनी चाहिए दिमाग की खिड़कियां हमेशा खुली रखनी चाहिए सन 1030 में अल बिरूनी ने अपनी किताब प्रकाशित की इसका नाम था तारीख अल हिंद तारीख अल हिंद का मतलब है भारत का इतिहास हिस्ट्री ऑफ इंडिया यह एक लंबी चौड़ी किताब है और इसमें कुल अध्याय 80 अध्याय हैं, 80 एप्टर हैं और इस किताब में बहुत ही विस्तार से भारत की संस्कृति यहाँ के लोगों की वेशभूषा खानपान पान रिवाज सामाजिक मान्यताए जाति प्रथा सब की चर्चा की गई है ये किताब इतनी महत्वपूर्ण है कि दुनिया के कुछ विद्वान अल को इंडोलॉजी का पिता कहते हैं भारत यानी इंडिया के संबंध में जो भी अध्ययन किए जाते हैं उसको इंडोलॉजी कहा जाता है तो कुछ विद्वानों के मुताबिक अल बरूनी का इंतकाल सन एक हजार अड़तालीस में हुआ वन थाउजेंड फोर्टी एट में गजनी शहर में जो आज के अफगानिस्तान का हिस्सा है अल बिरूनी इतने बड़े विद्वान थे कि दुनिया के तमाम मुल्क उन पर अपना दावा हैं। उनकी पैदाइश उज़्बेकिस्तान में हुई थी, लेकिन शहर उस समय का था। इसलिए में भी उत्सव का माहौल रहता है सोवियत यूनियन ने भी अल बिरूनी के सम्मान में डाक टिकट यानी पोस्टेज स्टैंप जारी किया है अल बिरूनी बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे एस्ट्रोनॉमर थे इसलिए चांद पर एक यानी गड्ढे का नाम भी अल के नाम भी के पर रखा गया है तो बच्चों बड़े होकर अल, की किताब तारीख अल हिंद जरूर इस किताब का अनेक भाषाओं में हो चुका है इंग्लिश में भी हो चुका है हिंदी में भी ये किताब उपलब्ध है तो ये था अल बिरूनी और उनकी घुमक्कड़ी का किस्सा अगले हफ्ते फिर किसी घुमक्कड़ की कहानी सुनाऊंगा तब तक के लिए अमिताभ अंकल को बाय बाय बोल दो अलविदा